हरे कृष्ण आप सब वैष्णवों के श्री चरणों में मुझदास का प्रणाम वैष्णवों का परम धर्म स्रिमत भागवत श्रीमदभागवत भागवत ज्ञान यज्ञ नौ दिन का यह ज्ञान यज्ञ आरम्भ होता है आए हुए भक्तों के शत्री चरणों में मुजदास का धनवत प्रणाम श्रीमद भागवत वे कथा है जिस कथा की रचना करकर व्यासदेव जी भी संतुष्ट हुए अहो भाग्य! आप सब वैष्णवों की कृपा से भक्तों की कृपा से मुझदास को ये कथा कहने का उत्सव प्राप्त हुआ इसके लिए मैं आप सब भक्तों के श्री चरणों में धनवत प्रणाम और आप सब भक्तों को धन्यवाद कहता हूं भगवान शंकर जी तो कहते हैं यदि अरबों खरबों मुख मुझे लगा दिए जाएं और कहा जाए साहब कि ठाकुर जी की स्तुति ठाकुर जी के विषय में उनकी महानता के विषय में कि आप कहो तो मैं कुछ नहीं कह सकता तो परम पुरुष श्री शंकर जी इस प्रकार से कहते हैं तो मुझ दास की तो औकात ही क्या जो मैं कुछ कह सकूं जैसा गुरुजनों ने कहा जैसा वैष्णव ने कहा वैसा तो मैं अपने पूरे जीवन में नहीं कह सकता और जैसा सुना वैसा भी नहीं कह सकता क्योंकि सुना तो बहुत कुछ है लेकिन बुद्धि ने इस बुद्धि ने कितना लिया तो बुद्धि के अनुसार इस कथा को मैं कहने जा रहा हूं मुझे पता है कि कथा में मुझसे अपराध होगा क्योंकि हिंदी और संस्कृत भाषा मेरी शुद्ध नहीं है लेकिन साब छोटा सा बालक तोतली भाषा में पिताजी से कुछ कहता है शब्द ठीक नहीं निकलते लेकिन पिता को उसकी भाषा बहुत सुंदर लगती है इसी प्रकार से संत तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जगत पिता परमात्मा वाणी को नहीं भाव प्रेम भक्ति को देखती है इसलिए परमात्मा की कृपा हो गुरुदेव शिला भक्ति महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं जिनकी कृपा से मुझदास ने कृष्ण भावना में उन्नति करी अपने शिक्षक गुरुओं को नमस्कार करते हुए कथा को आगे लेकर चलता हूं जिनकी कृपा से कथा का प्रसाद प्राप्त हुआ उन्हें भी नमन करता हूं। वह परम पूज्य गुरु जी श्याम सुंदर पराशर महाराज जी सब गुरु भाइयों को वैष्णवों को नमन कर कर और जितने भक्तजन हैं ज्यादातर तो मुझदास को कथा कहने का उत्सव ये जो आम लोग होते न इनमें मिलता है और हम भी इनसे बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि इनका भाव बहुत अच्छा है बड़ा सुंदर इनका भाव है बड़े प्रेमी हैं, जो मुझदास को दस दस ग्यारह ग्यारह दिन नौ नौ दिन अपना घर देते हैं प्रसाद का आयोजन करते हैं अरे इस दौर में तो साहब दस लोग एक को नहीं खिला सकते पहले एक आदमी दस को खिला सकता था लेकिन अब ऐसा नहीं है साहब अब तो दस भी मिलकर एक को नहीं खिला सकते मैं तो धन्य और धन्यवाद इन सब भक्तों को कहता हूं जो दस दस दिन तक ग्यारह ग्यारह दिन तक नौ नौ दिन तक इस ज्ञान यज्ञ को रखते हैं और सब भक्तों की सेवा करते हैं धन्य आइए अब अपने ज्ञान यज्ञ को हर्म करते हैं ज्ञान यज्ञ को अर्म करने से पहले मैं मंगलाचरण करता हूँ गुरुदेव के चरणों में भगवान के चरणों में गुरु और कृष्ण की कृपा से वेद का ज्ञान अपने आप बुद्धि में आने लगता है होम ज्ञान तिमरण दस्य ज्ञानंजनाश्वलाकया चुमीन तस्म श्रे गुरुवे नमः नम कृष्णा वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुम गोविंद नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशोपीकांता गो श्रीराधकामोस्तकांत नम गौरंगे विश्वानो राधेबृंदवनीश्वरी वनी प्रणमा हरि प्रिय वांचकलपतृभव कृप सिंधुव पतिनाम पवनीभ वैष्ण नमो नमः नारायण नमस्कृत नरम चम दिव्य सरस्वती व्यास तथनम बुद्धिमती जयोकृष्ण चैतन्य प्रभुनंद श्री आदम ग श्रीवासा गौरभक्तन्दा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवायक हरे कृष्णा श्रीमद् भागवत जिसमें चार अक्षर आते हैं भ ग जिसका अर्थ होता है भक्ति ज्ञान और वैराग्य तत्व का अर्थ होता है भक्ति ग का अर्थ होता है ज्ञान व का अर्थ होता है वैराग्य और का अर्थ होता है तत्व तत्व के हैं भगवान श्री कृष्ण को उन्हीं प्रभु श्री कृष्ण को नमन करते हुए कथा को अर्म करते हैं कृष्ण नारायण वंदे कृष्ण वंदे व्रज प्रिय कृष्णम दिपयानम वंदे कृष्ण वंदे प्रथा सुतम्र श्री कृष्ण को नमस्कार है वे स्वयं नारायण है भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है जो ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम में अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है वे स्वयं व्यास देव जी है भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है वे पांडवों के प्रिय भुआ कौंती के प्यारे और अपने भक्त अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाले ऐसे गीता वक्ता श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है भगवान का स्वरूप कैसा है तो बड़ा सुंदर इस श्लोक में वृदन मिलता है क्योंकि भागवत को आरंभ करने से पहले भागवत के महात्मे की कथा को मैं आप सबको सुनाऊंगा नियम है ऐसा कि भागवत कथा से पहले भागवत महात्मे की कथा का श्रीमद् भागवत महात्मे की कथा पद्म पुराण में आती है सब छह अध्यायों में बड़ी सुंदर कथा है तो प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के विषय में बड़ा सुंदर वर्णन दिया गया कैसा है मेरे गोविंद का स्वरूप सचिदानंद रूपा विश्वत्पिह तवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः नम सतगन चित्तगण आनंदगण जिनका स्वरूप है वे परमात्मा संसार को पैदा करते हैं पालन करते हैं और अंत में उन्हीं की इच्छा से संसार का विनाश हो जाता है नाश संसार का होता है ऐसा कृष्ण का नहीं इसलिए क्या कहते हैं कि तापत्रयो नमः जिनका विनाश नहीं होता वे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को बारंबार कोटि कोटि परिणाम है कथा का अर्म होता है पावन तीर्थ नैमी शरणिया में इस तीर्थ को नैमी शरणी क्यों कहते हैं क्योंकि यहां पर भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र आया था वरा पुराण और ब्रह्मांड पुराण में कथा आती है एक समय ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी की उपासना करी और ब्रह्मा जी को कहा कि कोई ऐसी भूमि बताओ जहां पर यज्ञ आदि करने से आसुरी ताकत का नाश हो जाए जा ब्रह्मा जी में तो इतनी शक्ति नहीं है तो ब्रह्मा जी ने तो ठाकुर जी का ध्यान किया और ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी के ब्रह्मा जी के पास जाओ तो भगवान का भेजा हुआ सुदर्शन चक्र साहब ब्रह्मा जी के पास आया और ब्रह्मा जी को सुदर्शन चक्र कहते हैं हे है ब्रह्मदेव आप इन ऋषि मुनियों को कहो कि मेरे पीछे चले जहां पर मैं जाके रुक जाऊं चक्र तीर्थ होगा और वहां पर यज्ञ आदि करने से आसुरी ताकत का नाश होगा ऋषि मुनि पीछे पीछे और सुदर्शन चक्कर जी आगे आगे जा रहे हैं भगवान के सुदर्शन चक्र साहब यहीं आते हैं इसलिए ये तीर्थ चक्र तीर्थ बना और यहां पर दिन रात भगवान के सुदर्शन चक्र तीर्थ की रक्षा करते हैं इसलिए असूरी ताकत का प्रवेश होना बहुत मुश्किल है तो भगवान का भेजा हुआ सुदर्शन चक्र यहां पर आया है चक्र तीर्थ बना नैमी शरण तीर्थ बना और यहां पर सोन का अधिक अठासी हजार ऋषि एकत्र हुए सब ऋषियों ने परम पूज्य श्री सुत स्वामी जी को आसन पर बिठाया और सुत स्वामी जी आयु में बहुत छोटे हैं परंतु अपनी वैष्णवी भक्ति के कारण उन्हें ये महानता प्राप्त हुई श्रोता सोनक जी बनते हैं साहब आज सुद को स्वामी जी को ऊंचे हासन पर बिठाकर सोनक ऋषि उन्हें नमन कर कर पूजन करकर बड़ा सुंदर यहां पर प्रश्न करते हैं आप मन में ये विचार मत लेकर आना कि सोनक जी को कुछ आता जाता नहीं है सब सोनक ऋषि आयु में बहुत बड़े हैं आयु में इतने बड़े हैं और उतना ही सोनक ऋषि ज्ञानी भी हैं सोनक ऋषि प्रश्न तो इस प्रकार करेंगे कि इन्हें कुछ आता जाता ही नहीं है पर ऐसा है नहीं सोनक ऋषि में जो उत्तम भाव है वो है साप कथा अमृत रसा स्वाद खुशलह इन्हें ठाकुर जी की कथा सुनने में बहुत आनंद आता है सुनाने में नहीं ये भाव है इन्हें सुनने में बहुत आनंद आता है कथा और यही इनका उत्तम गुण उत्तम भाव है आज सोनग्री जी ने सुद को स्वामी जी को ऊंचे हासन पर बिठाया और बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं अज्ञान ज्ञ्वान विधवंस कोटि सूर्य समर प्रभा कथा सारम मम कर्ण रसायनम सोनक जी कहते हैं कि हे परम पूज्य श्री सुत स्वामी जी हम अज्ञानता के अंधकार में पड़े हैं और करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान आपके पास ज्ञान है ये सूर्य देव संसार के अंधकार को दूर करते हैं लेकिन सूर्य का प्रकाश जीवों के हृदय के अंधकार को दूर नहीं करता क्योंकि वहां तक तो सूर्य का प्रकाश जाता ही नहीं है लेकिन महाराज आपके पास जो दिव्य ज्ञान है आप अपने उस दिव्य ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय में डाल दीजिए जिससे हमारा अज्ञान दूर हो जाए हे प्रभु वे कौन सी भक्ति साधना है जिसके करने से वैष्णवों को ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो जाए भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो जाए अब तो महाराज कलिकाल आ गया है कलियुग आ गया है और कलयुग में अधर्मी जीव हो गए बात बात पर लड़ते झगड़ते हैं एक दूसरे को मारने में तुले हैं, मरवा देते हैं अब महाराज क्या होगा चिंतामणि रोक सुखम स्वर्गसम पदम्र प्रयश्चितो गुरु प्रीतो बैंकुटम योगी दुर्लभम चिंतामणि सा यदि चिंतामणि किसी को मिल जाए तो चिंतामणि बड़ी सी बड़ी चिंता को दूर कर सकती है धन दौलत नाम सब कुछ दे सकती है लेकिन चिंतामणि को कहो कि मेरे गोविंद को लाकर दे दे ये शक्ति चिंतामणि में नहीं तो साहब किस काम की वे चिंता मणि कल्पवृक्ष जिसकी छाया के नीचे साहब जो कामना कर लो आप कल्पवृक्ष आपकी हर कामना को पूर्ण कर सकता है लेकिन कल्पवृक्ष को कहो कि मेरे गोविंद को तो ला दे बोलेगा साहब नहीं है तो किस काम का विकल्प कल्प वृक्ष ना मणि में वे शक्ति ना कल्प वृक्ष में वे शक्ति तो क्यों इसके पीछे भाग रहे एक जी शंकर जी के भक्त थे साहब शंकर जी की तपस्या करी और शंकर जी से कहा कि आप हमें पारस मणि दे दीजिए शंकर जी ने बोला भैया तपस्या तो तूने बहुत अच्छी करी लेकिन पारस मणि के विषय में मैं तुम्हें बताता हूं वो लोहे को सोना बना देती ये बात सत्य लेकिन वो मणि मेरे पास नहीं उस मणि के लिए तो तुम्हें वृंदावन में जाना पड़ेगा यमुना जी के किनारे तुम्हें सनातन गोस्वामी जी मिलेंगे वही तुम्हें वे मणि प्रदान कर सकते हैं अब तो वे भक्त साथ दौड़े दौड़े गए यमुना जी के किनारे श्री सनातन गो स्वामी जी महामंत्र का जप कर रहे थे क्रिशना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे शिव जी के भक्त जाते हैं सनातन को स्वामी जी के पास प्रणाम करते हैं। बोले महाराज सनातन गो स्वामी जी यहां कौन है सनातन गो जी मुस्कुरा नमन कर कर कहते हैं के साहब में ही आपका दास सनातन गोस्वामी अब तो शंकर जी के भक्त चरणों में गिर गए बोले साहब शंकर जी की तपस्या करी लेकिन फल तो आपसे प्राप्त होगा उन्होंने कहा कि आपके पास पारसमणी है के पास सत्य है सनातन गोस्वामी जी कहते हैं भैया बात तो सत्य है पारसमणी मेरे पास है तो बोले साहब हमें दे दो बोले वहीं दूर देखो झाड़ियों जा, में वो पड़ी है वहां दूर लोग कई पड़ी हो शंकर जी के भक्त साहब दौड़े दौड़े गए और वहां उन्हें वे पारसमणि मिली लोहे को संपर्श किया और सोना मिल गया। अब उस भक्त के मन में लालसा जागृत हो गई कि जो पारसमणि को साहब यहाँ फेंक सकता है उनके पास तो कितनी दिव्य वस्तु होगी कितनी कीमती वस्तु होगी और तपस्या तो मैंने शंकर जी से करी थी इस मणि की प्राप्ति के लिए और शंकर जी ने तो हमको यहां पर भेज दिया सब अब तो इनके पास होगा तो जब ये भाव जागृत हुआ तो सनातन गो स्वामी जी को नवन कर कर वे शंकर जी के भक्त कहते हैं कि महाराज इससे भी कोई कीमती वस्तु है परम पूज्य सनातन गो स्वामी जी समझ गए <laughs> समझ गए बात बोले बेटा इससे भी बड़ी कीमती वस्तु है लेकिन वो तो जब ही मिलेगी तब मिलेगी जब तुम इसे इसे फेंकोगे ये जाएगी तो दूसरी कीमती वस्तु आएगी उस भक्त ने कहा ठीक है भाई इससे कोई बड़ी वस्तु होगी इसको फेंकने में क्या है सनातन को स्वामी जी ने कहा कि भैया जोर से यमुना जी में से फेंक दो फेंक दिया इसके बाद सनातनों को स्वामी जी ने अपनी बाहों को खोला और उस भक्त को गले से लगा दिया और कहा कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ये वो कीमती वस्तु है जिसे भक्त मीरा बाई कहती है पायो जी में राम रतन धन पायो तो ये राम रतन धन साफ सबसे कीमती वस्तु है तो कहने का अर्थ यह कि मणि में और कल्पवृक्ष में वे शक्ति नहीं मेरे गोविंद को दे तो किस काम का है साब किसी काम का नहीं सोनक जी कहते हैं मणि में कल्प में बे शक्ति नहीं तो शक्ति किसमें साप प्रयश्चितो गुरु प्रीतो वेंकुटम योगी दुर्लभम गुरु कृपा से अति दुर्लभ भगवान का बेंकुट धाम उसकी भी प्राप्ति होती है और ब्रह्म साक्षात और ठाकुर जी का दर्शन भी होता है इसलिए हे पर्व पूज्य श्री सुद गोस्वामी जी वे सदगुरुदेव महाराज की कृपा आपके ऊपर अब आप हम पर कृपा करें भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण भगवान की उत्तम कथा बताएं, लेकिन कथा भगवत प्राण होनी चाहिए भगवान की लीलाओं से संबंध रखने वाली कथा कहना महाराज ये राजनीतिक जासूसी आदि ये चरित्रम को नहीं सुनना जो कि आजकल भक्तों ज्यादातर लोग यही सुनते हैं रात दिन न्यूज पेपर सुनते रहेंगे हा साहब क्या क्या खबर आई है ओहो ट्रेन हादसे में सो लोग मारे गए एक ने कहा झूठ खबर है सो नहीं हो सकते अधिक होंगे इन्होंने तो कम बता दिए और यदि उस हादसे में साहब आपका कोई होता तो सुबह उठते के साथ हथेली को तोड़ी देखते ठाकुर जी को तोड़ी देखते मोबाइल फोन न्यूज़पेपर इनको देखते हैं तो कहने का अर्थ यह है सब फंसे पड़े श्री सुदो स्वामी जी कहते हैं कि ऋषि वरों तुमने जीवों के कल्याण के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है क्योंकि सारे जीव काल के मुख में पड़े हैं काल व्याल मुखाग्रास त्रास नाक्ष है तवे श्रीमदभागवतम शास्त्र कलो कि भाषित काल के मुख में पड़े वे जीवों के कल्याण के लिए एक ही साधन है वह है भागवत महापुराण की कथा क्यों इतनी महानता क्यों है इस कथा की तो किरणे शुके न भाषितम तोता बहुत सुंदर बोलता है लेकिन तोता वही कहता है जो उसे बुलाया जाता है जो सिखाया जाता है इसलिए हमारे सुखदेव महाराज जी ने अपने मुखार बिंदु से ये भागवत अमृत को कहा और ये सुखदेव महाराज जी कोई आम तोते थोड़ी अरे ये तो हमारी किशोरी जू हमारी श्रीमती राधा रानी के तोते हैं साहब जिस गौलुक धाम का एक तोता श्रीमद भागवत कथा को अपने मुखार बिंदु से कहता है और सारे जीवों का कल्याण कर देता है आगे तो आपको पता लगेगा कि श्रीमद भागवत श्रवण करने के लिए देवता जन जो है अमृत लेकर आ गए हैं तो कहने का अर्थ यह है भक्तों जिस गौलुक वृंदावन धाम का तोता अपने मुखारविंदु से श्रीमद भागवत कथा को कहता है और जीवों का कल्याण कर देता है तो उस गौलुक धाम वृंदावन के संत भगवान कृष्ण के पार्षाद उनकी गोपियों वे कैसी होगी उनका क्या भाव होगा